नारायण नारायण आज का विषय है साधक और नाम जिनको ऐसा लगता है कि हर शब्द में राम निहित है उनके मन की तैयारी कुछ अलग प्रकार की ही होती है हमें किसी एक नाम से ही प्रेम होता है किंतु सिद्धों को ऐसा लगता है कि जब कोई किसी बात का उच्चार करता है तो वह नाम का ही उच्चार है किस वाणी से अर्थात किस ढंग से नाम स्मरण किया जाए यह मत सोचिए जैसा बनेगा वैसा नाम स्मरण करो लेकिन उसके पीछे पड़े रहिए नाम स्मरण से नाम का अनमोल अनुभव लो विषय का जब हमला होगा तब नाम स्मरण करो भक्त प्रहलाद ने नाम स्मरण के सिवाय और क्या किया प्रहलाद ने जैसे नाम से प्रेम किया वैसा हम करें आज तक सभी भक्तों ने यही किया नाम स्मरण करना ही सच्चा मार्ग है नाम नामस्मरण नित्य करते रहो विषय अपने आप मृत होंगे साधक को मक्खन की तरह कोमल होना चाहिए कहीं भी किसी को पीड़ादायक नहीं होना चाहिए उल्टे औरों के मन में हमारे प्रति लगाव की भावना हो यह तो तभी होगा जब हम निस्वार्थी बनेंगे जब कोई चरण छूता है तो साधक को यह समझना चाहिए कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ तब चरण छूने के कारण मन में अकारण अभिमान निर्माण होता है वह नहीं होगा और जब कोई चरण नहीं छूता तो उसके बारे में क्रोध आता है वह भी नहीं आएगा सत्कर्म करने के पश्चात साधक को अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वहाँ पल भर भी उपस्थित नहीं रहना चाहिए जिसे भगवत प्राप्ति की इच्छा है उसे यह समझना चाहिए कि अब मैं कुश्ती के होज में उतरा हूँ अतः शरीर को मिट्टी लगेगी इस भय से घबराना नहीं चाहिए इसलिए सज्जन लोग पहले ही से मिट्टी में लोटते हैं तब मिट्टी में लोटने की शर्म मिट जाती है भगवत प्राप्ति के दो मार्ग हैं एक मार्ग ऐसा है आज तक जो कुछ भी हुआ उसकी भगवान की इच्छा से हुआ है जो कुछ मेरा है वह सब उसका है इसका क्या होगा वह देख लेगा वह जो करेगा सबकी भलाई के लिए करेगा कल जो होगा उसकी इच्छा से होगा ऐसा सोचकर निरंतर उसके स्मरण में लीन रहना दूसरा मार्ग यूँ है मैं जग में किसी का भी नहीं हूँ मैं केवल भगवान राम ही का हूँ ऐसा कहकर किसी से भी प्रेम न करते हुए उसके नाम स्मरण में लीन होना यह मार्ग ज़रा कठिन है इस मार्ग में जो कहीं किसी से प्रेम है उसे हटाना है क्योंकि प्रेम किसी एक वस्तु से ही किया जा सकता है मन यदि आपका नहीं मानता है तो न माने हमें भला बुरा क्या है यह ढूंढना चाहिए और तदनुसार कर्म करना चाहिए मन अपने आप वहां स्थिर होगा अतः अपना मन मारो ऐसा न कहते हुए अपना मन भगवान की ओर लगाओ ऐसा संत हमें बताते हैं नारायण नारायण